श्री गर्ग सीता गिरिराज खंड श्री राधा कृष्णाभ्याम नम पहला अध्याय श्री कृष्ण के द्वारा गोवर्धन पूजन का प्रस्ताव और उसकी विधि का वर्णन राजा बहुलास ने पूछा देवरसी जैसे बालक खेल ही खेल में गोबर छत्ते को उखाड़कर हाथ में ले लेता है उसी प्रकार भगवान ने एक ही हाथ से महान पर्वत गोवर्धन को लीलापूर्वक उठाकर छत्र की भांति धारण कर लिया था ऐसी बात सुनी जाती है तो यह प्रसंग कैसे आया मुनि सत्तम इन मुनिम श्री कृष्ण चंद्र के उसी दिव्य अद्भुत चरित्र का आप वर्णन कीजिए श्री नारद जी कहते हैं राजन जैसे खेती करने वाले किसान राजा को वार्षिक कर देते हैं उसी प्रकार समस्त गोप प्रतिवर्ष शरद ऋतु में देवराज इंद्र के लिए बलि अर्थात पूजा और भोग अर्पित करते थे एक समय हरि ने महेंद्र याग के लिए सामग्री का संचय होता देख गोप सभा में नंद जी से प्रश्न किया उनके उस प्रश्न को अन्यन्या गोप भी सुन रहे थे श्री भगवान बोले यह जो इंद्र की पूजा की जाती है इसका क्या फल है विद्वान लोग इसका कोई लौकिक फल बताते हैं या पारलौकिक श्री नंद ने कहा श्याम सुंदर देवराज इंद्र का यह पूजन भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला परम उत्तम साधन है भूतल पर इसके बिना मनुष्य कहीं और कभी सुखी नहीं हो सकता श्री भगवान बोले पिताजी इंद्र आदि देवता अपने कृत पुण्य कर्मों के प्रभाव से ही सब और स्वर्ग का सुख भोगते हैं भोग द्वारा शुभ कर्म का क्षय हो जाने पर उन्हें भी मर्त्य लोक में आना पड़ता है अतः उनकी सेवा को आप मोक्ष का साधन मत मानिए जिससे परमेष्ठी ब्रह्मा को भी भय प्राप्त होता है फिर उनके द्वारा पृथ्वी पर उत्पन्न किए गए प्राणियों की तो बात ही क्या है उस काल को ही श्रेष्ठ विद्वान सबसे उत्कृष्ट अनंत तथा सब प्रकार से बलिष्ठ मानते हैं इसलिए उस काल का ही आशय लेकर मनुष्य को सत्कर्मों द्वारा सुरेश्वर यज्ञपति परमात्मा श्रीहरि का भजन करना चाहिए अपने संपूर्ण सत्कर्मों के फल का मन से परित्याग करके जो श्रीहरि का भजन करता है वही परम मोक्ष को प्राप्त होता है दूसरे किसी प्रकार से उसको मोक्ष नहीं मिलता गौ ब्राह्मण साधु अग्नि देवता वेद तथा धर्म ये भगवान यज्ञेश्वर की विभूतियाँ हैं इनको आधार बनाकर जो श्रीहरि का भजन करते हैं वे सदा इस लोक और परलोक में सुख पाते हैं भगवान के वक्षस्थल से प्रकट हुआ वह गिरिंद्रों का सम्राट गोवर्धन नामक पर्वत महर्षि पुलस्त के प्रभाव से इस ब्रज मंडल में आया है उसके दर्शन से मनुष्य का इस जगत में पुनर्जन्म नहीं होता गौवों ब्राह्मणों तथा देवताओं का पूजन करके आज ही यह उत्तम भेंट सामग्री महान गिरिराज को अर्पित की जाए यह यज्ञ नहीं यज्ञों का राजा है यही मुझे प्रिय है यदि आप यह काम नहीं करना चाहते तो जाइए जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए श्री नारद जी कहते हैं राजन उन गोपों में सन्नंद नामक एक बड़े बूढ़े गोप थे जो बड़े नीतिवेत्ता थे उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर नंद जी के सुनते हुए श्री कृष्ण से कहा सनंद बोले नंद नंदन था तुम तो साक्षात ज्ञान के निधि हो गिरिराज की पूजा किस विधि से करनी होगी यह ठीक ठीक बताओ श्री भगवान ने कहा जहाँ गिरिराज की पूजा करनी हो वहाँ उनके नीचे की धरती को गोबर से लीप पोत कर, वहीं सब सामग्री रखनी चाहिए इंद्रियों को वश में रखकर बड़े भक्तिभाव से सहस्त्र मंत्र पढ़ते हुए ब्राह्मणों के साथ रहकर गंगा जल या यमुना जल से गिरिराज को स्नान कराना चाहिए फिर श्वेत गोदुग्ध की धारा से तथा पंचामृत से स्नान कराकर पुनः यमुना जल से नहलाए उसके बाद गंध पुष्प वस्त्र आसन भांति भांति के नैवेद्य माला आभूषण समूह तथा उत्तम दीपमाला अर्पित करके गिरिराज की परिक्रमा करें इसके बाद साष्टांग प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार कहे जो वृंदावन के अंक में अवस्थित तथा गोलोक के मुकुट हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के छत्र रूप उन गिरिराज गोवर्धन को हमारा बारंबार नमस्कार है तदनंतर पुष्पांजलि अर्पित करे उसके बाद घंटा झांझ और मृदंग आदि मधुर ध्वनि करने वाले बाजे बजाते हुए गिरिराज की आरती करें तदनंतर वेदाहमेतम पुरुषम महान्तम इत्यादि मंत्र पढ़ते हुए उनके ऊपर लावा की वर्षा करें और श्रद्धा पूर्व गिरिराज के समीप अन्नकूट स्थापित करें फिर चौंसठ कटोरों को पाँच पंक्तियों में रखें और उसमें तुलसी दल मिश्रित गंगा यमुना का जल भर दे फिर एकाग्र चित्त हो गिर की सेवा में छप्पन भोग अर्पित करे तत्पश्चात अग्नि में होम करके ब्राह्मणों की पूजा करे तथा तो गौों और देवताओं पर भी गंध पुष्प चढ़ाए अंत में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सुगंधित मिष्टान्न भोजन कराकर अन्य लोगों को यहां तक कि चंडाल भी छूटने न पाए उत्तम भोजन दे इसके बाद गोपियों और गोपों के समुदाय गौ के सामने नृत्य करे मंगल गीत गाए और जय जय कार्य करते हुए गोवर्धन पूजनोत्सव सम्पन्न करें जहाँ गोवर्धन नहीं है वहाँ गोवर्धन पूजा की क्या विधि है यह सुनो गोबर से गोवर्धन का बहुत ऊंचा आकार बनाए फिर उन्हें पुष्प समूह लता जालों और सीखों से सुशोभित करके उसे ही गोवर्धन गिरी मानकर सदा भूतल पर मनुष्यों को उसकी पूजा करनी चाहिए यदि कोई गोवर्धन की शिला ले जाकर पूजन करना चाहे तो जितना बड़ा प्रस्तर ले जाए उतना ही स्वर्ण उस पर्वत पर छोड़ दे जो बिना स्वर्ण दिए वहाँ की शिला ले जाएगा वह महारौरव नरक में पड़ेगा शालकग्राम भगवान की सदा सेवा करनी चाहिए शालकग्राम के पूजक को पातक उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे पद्म पत्र पर जल का लेप नहीं होता जो श्रेष्ठ द्विज गिरिराज शिला के सेवा करता है वह सातों दीपों से युक्त भूमंडल के तीर्थों में स्नान करने का फल पाता है जो प्रतिवर्ष गिरिराज की महापूजा करता है वह इस इस्लोक में संपूर्ण सुख भोगकर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर लेता है इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गिरिराज खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलास्व संवाद में श्री गिरिराज की पूजा विधि वर्णन नामक पहला अध्याय पूरा हुआ